ओम ज्ञान चक्षगुरी श्री कृष्णस्वामी विरचित अनुवाद और अर्थात्मदी भक्ति वेदांत स्वामी के द्वारा आदि वेला अध्याय भक्तिविनोद ठाकुर ने अमृत प्रवाह भाषण आदि वेला के भार अध्याय का साथ दिया है इस अध्याय में अद्वैत आचार्य के अनुयायियों का वर्णन हुआ है जिनमें से अद्वैत आचार्य के पुत्र अच्युतानंद के अनुयाय को शुद्ध माना जाता है, क्योंकि अद्वैत आचार्य द्वारा प्रतिपादित दर्शन का नीच प्राप्त हुआ अद्वैत आचार्य के अन्य तथा वंशजों तथा अनुयायियों को मान्यता प्राप्त नहीं है इस अध्याय में अद्वैत आचार्य के पुत्र गोपाल मिश्र तथा उनके नौकर कमलाक विश्वास की भी गाथा दी हुई है गोपाल आपने बाल्यकाल में जगन्नाथपुरी में गुंडीचा मंदिर शांति समय थे समय हो गया था और इस तरह उसे चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुई थी कमला खास की कथा इस रूप में आती है कि उसने प्रथाद्र महाराज से अद्वैत आचार्य का के लिए 300 उधार थे और जब महाप्रभु पता चला तो उन्होंने ऐसा खूब फूटखाड़ा तब अद्वैत आचार्य के प्रार्थना करने पर कमला शुद्ध हुआ था अद्वैत आचार्य के वंशज वंशजों का वर्णन करने के बाद इस अध्याय के अंत में गदाथा पंडित गोस्वामी के अनुयायियों का भी विवरण दिया गया है एक अद्वैता ग्रभम वृंघा स्थान सारा सारा पृथ खिला सार सारा भृत्य नौमी चैतन्य जीवना अनुवाद श्री अद्वैत प्रभु के अनुयायी दो प्रकार के थे कुछ तो आश्लित और कुछ नकली में नकली अनुयायियों का बहिष्कार करते हुए श्री अद्वैत आचार्य के आश्री अनुयायियों को सादर नमस्कार करता हूं जिनको श्री चैतन्य महाप्रभु जीवन आधार जय जय महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्या जय जय नित्यानंद जय द्वैत धन्ना श्री चैचन्या महाप्रभु की जय हो नित्यानंद प्रभु की जय हो और जय हो श्री अद्वैत प्रभु की ये सभी धन्य है श्री चेतनौ तृतीय स्कंदन श्रीमदचंद्रस् शिच चंद्रूपी नित्य वृक्ष की द्वितीय शाखा रूप सर्वयशस्वी अद्वैत प्रभु को तथा उनकी उपशाखारूप उनके अनुयायों को सादर नमस्कार करता हूं शाखा द्वितीय स्कंध आचार्य गौशाई श्री अद्वित प्रभु जिस वृक्ष की द्वितीय बड़ी शाखा थे उस वृक्ष की अनेक उप शाखाएं हैं है जिनका वर्णन कर सकना असंभव है चैतन्य माली कृपा जल जल पुष्ट बारे देने देने चेतन्य महाप्रभु माली भी और ज्यो जो वे अपने रूपी जल से इस वृक्ष को सिंचे क्यों च्योंग नित्य प्रति उसकी सारी शाखाएं तथा उप बढ़ती जाती श्री स्को प्रेम फल उपजेलो, श्री कृष्ण प्रेम फले जगत भरे इस चैत्य रूपी वृक्ष की शाखाओं में जो भगवत प्रेम रूपी फल लगे वे इतने अधिक थे की सार संसार कृष्ण प्रेम से आप सेवित हो उठा श्री जोश खे करे शाखा ते शमचा फले फूले बारे शाखा विष्कार जो जो लाकाय सिंची गायकायंग तथा उपशांग प्रचुर से बढ़ती गाय वृक्ष फलों तथा फूलों से प्रथम तो एकमत आचार जैगन मत कारण प्रारंभ में अद्वैत आचार्य के सारे अनुयायी एक ही मत को मानते थे किंतु बाद में वे दैवी प्रभाव से दो भिन्न भिन्न मतों का अनुसरण करने लगे दैव कारण शब्द इंगित करते हैं कि दैवी प्रभाव से या ईश्वर की इच्छा से अद्वित आचार्य के अनुयायी दो में हो गए, आचार्य के शिष्यों के मध्य जैसा विरोध गोरमठ के सदस्यों में भी पाया जाता है प्रारंभ में ओम विष्णुपात परमहंस परिराज का आचार्य अष्टौ श्रीमद भक्ति सिदंश ठाकुर प्रभुपाद की उपस्थिति में सारे शिष्यों में मत ऐक्य था दिसे दिसे नो नो प्रदर्शी किंतु उनके चिरो भाव के तुरंत बाद उनमें विरोध शुरू होगा एक दाल के आदेशों का पालन करता रहा, दूसरे गाँव ने उनकी इच्छा पूर्ति के लिए अपना निजी मत गढ़ लिया भक्ति सिदंत को स्वामी ठाकुर ने अपने प्रयान के समय सारी शिष्यों से एक परिचालक समिति बनाकर मिलकर कई प्रचार कार्य करने की अपील अपील की थी। या आदेश उन्होंने किसी विशेष व्यक्ति को अगला आचार्य बनने का आदेश नहीं दिया था किंतु उनके छिरुभाग होने के पश्चात उनके प्रमुख सचिवों ने बिना अधिकार के आचार्य पद हथियाने की योजना बना डाली और इस बात को लेकर वे दो दालों में बंट गए कि अगला आचार्य कौन हो फलत दोनों ही दल असार अर्थात व्यर्थ थे क्योंकि आपने गुरु के आदेश का उल्लंघन करने के कारण उनके पास कोई अधिकार नहीं था यद्यपि गुरु का आदेश था कि परिचालक समिति बनाई जाए और गौरमठ का प्रचार कार्य संपन्न किया जाए फिर भी दोनों अबाध दलों में मुकुदमा छा जो 40 वर्षों बाद भी बिना किसी फाइल से के चल रहा है। इसलिए हम किसी दाल से संबंध नहीं है लेकिन चूंकि दोनों दलों ने गौरमठ संस्थान की भौतिक संपत्ति बांटने में व्यस्त रहने के कारण प्रचार कार्य बंद कर दिया था इसलिए पुर्ववार्त, आचार्यों के संरक्षण में चैतन्य सम्प्रदाय का विशेष भर में प्रचार करने के भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तथा भक्ति विनोद के व्रत को शब्द क्या है अपनाया शब्द का क्या मतलब अपनाया और हम देख रहे हैं कि हमारा अखिंसन प्रयास सफल रहा है हमने उन सिद्धांतों का पालन किया है जिन्हें शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गीता के श्लोक एक हर बुद्धियुनंद की व्याख्या में दिया है विश्वनाथ चक्रवर्ती के इस आदेश के अनुसार शिष्यकार कर्तव्य है कि वह अपने गुरु के आदेशों का जुड़ता से पालन करे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति की सफलता का रहस्य शिष्य द्वारा गुरु के आदेशों में जुड़ विश्वास रखना है वेद्वार इसकी पुष्टि हुई है कौन से श्लोक में यस्या देवे फरा भक्ति यथा देव तथा गुरु गुरो थे कथिता हथ प्रकाशन थे महात्म जो व्यक्ति गुरु तथा भगवान के वचनों पर अठू श्रद्धा रखते हैं उसे वैदिक ज्ञान प्राप्त होते हैं कृष्ण भाव भावनामृत आंदोलन का प्रसार इसी सिद्धांत के अनुसार किया जा रहा है इसलिए अनेक विरोधी असुरों के व्यवधानों के बावजूद हमारा प्रचार कार्य सफलता पूर्वक चल रहा है क्योंकि हमें अपने पूर्ववर्ती आचार्यों से सकारात्मक सहायता मिल रही है मनुष्य को चाहिए कि हर काम का मूल्यांकन उसके फल से करे स्वत नियुक्त आचार्य दल के सदस्य जिन्होंने गौरम की संपत्ति हथियाई थी, संतुष्ट तो है किंतु वे प्रचार कार्य में कोई प्रगति नहीं कर सके अतएव उनके कार्यों के अनुसार उन्हें असा या व्यर्थ कहा जाएगा जबकि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भवन अमृत संघ इसको की, की सफलता गुरु तथा गौरंग की अनुगामिनी होने से दिन प्रतिदिन सारे संसार में बढ़ती जा रही है शील भक्ति धन सरस्वती चाहते की अधिक से अधिक पुस्तकें छाप उन्हें विश्व भर में विचरित किया जाए हमने इस कार्य को करने का यथाशक्ति प्रयास किया है और हमें आशाचित सफलता प्राप्त हो रही है तो शील प्रभु पद का कठोर मंथव्य है जो हम स्वयं नहीं कर सकते कि तो इसका सार सरमार्म है कि यदि हम पूर्वाचार्य की इच्छा और आदेशों के अनुसार प्रयास करेंगे कृष्ण सेवा करना तो सफल नहीं होगा कृष्ण सेवा, गुरु साधु और शास्त्र के अनुसार करना चाहिए। कृष्ण से थोमा कृष्णदी थे थोमारे हम तो खंगा कृष्ण कृष्ण, कृष्ण भोगी भाई था पाचे पाचे ए, यही कथा के अनुसार यही कथा स्मरण करके खुश सेवन करना चाहिए अर्थात गुरु कृपा के बिना हमारी निजी शक्ति कुछ नहीं है गुरु कृपा कैसे प्राप्त होती है यस्य देवे यथा तथा गुरु था तो चाहिए। गुरु पूर्ण विश्वास और भगवान यसे गुरु भगवान गुभव चीन स्मरण तो शिल प्रभुपत उनका स्वयं का जीवनी से उदाहरण देते हैं इस कार्य में कि मेरा पास शील प्रभुपत कहते हैं केवल 40 रुपये मैंने क्या गया मेरे पास केवल चालीस रुपये थे और एक भी सहायक नहीं थे एक भी बंदूक पहचान वाले कोई नहीं थे तो पूरा विश्वास था गुरु का आदेश में शिल प्रभुपाद जब सर्वप्रथम श्री भक्तिशीद सरस्वती ठाकुर का चरण दर्शन प्राप्त करके उनसे भक्तिशीद सरस्वती ठाकुर से आदेश मिले कि तुम शिक्षित जवान हो तुम अंग्रेजी भाषा में विश्व विश्वभर कृष्ण चैचान्य महाप्रभु का वाणी प्रचार करो और शिल भक्ति ठाकुर का अंतर्धन के कुछ दिन के पहले शिल प्रभुपाद पत्र के रूप में एक ही उपदेश मिले कि भक्ति सिद्धांत सुदेव ठाकुर से कि तुम शास्त्र दर्शन और अंग्रेजी भाषा में निपुण हो तो तुम अगर अंग्रेजी भाषा में चैतन्य वाणी प्रचार करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा और दूसरे का कल्याण भी होगा तो इसी वचन मैं जोड़ा विश्वास करके शील प्रभुपाद जो भौतिक दृष्टि से असहाय निस्किन अकेले अमेरिका जाए थे परंतु शिल प्रभुपाद सदैव विश्वास किए थे कि मैं अकेला नहीं हूं साथ में गुरु है आदेश के रूप में और इनके साथ सब पूर्व आचार्यों की कृपा है और भगवान स्वयं उपस्थित है तो यही विश्वास शिल प्रपात का बल और हम भी बल में रहेंगे कृष्ण भक्ति प्रचार करने के लिए यदि हमारी पूरी श्रद्धा होती है गुरु और भगवान के आदर्श वाले तो कोई भौतिक उपाय काल्पनिक उपाय से कृष्णा भक्ति का प्रचार नहीं हो सकता तो दृढ़ विश्वास होना चाहिए गुरु और भगवान में और फिर फिरयामी भगवान और गुरु दोनों चैत्य गुरु है भगवान और महंत गुरु है गुरु जो व्यक्ति के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं तो दोनों की कृपा से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित समस्त वैदिक शास्त्रों का सार मां हृदय में प्रकट होते हैं कि हृदय में वो, वो सात शिष्य था हृदय में जिनका पूर्ण विश्वास है गुरु और भगवान आचार आचार्य आज्ञाए कहे तो स्वतंत्र स्वत कल्पना करे दैव पर तंत्र अनुवाद कुछ शिष्यों में आचार्य के आदेशों का दृढ़ पूर्वक पालन किया और कुछ दैवी माया के वशीभूत होकर अपना मत घरने के कारण विपत हो गए यह श्लोक वाद की शुरुआत को बताने वाला है जब शिष्यगण गुरु के आदेशों का चरितपूर्वक पालन नहीं करते तो चुरंत दो मत हो जाते हैं किंतु गुरु के मत से भिन्न कोई भी मत व्यर्थ असार होता है। आध्यात्मिक उन्नति में भौतिकवादी मन माने विचारों को प्रविष्ट नहीं किया जा सकता यही विफन है भौतिक विचारों में आध्यात्मिक उन्नति समंजित करने के लिए कोई स्थान नहीं है आचार्य मथ जय श्री मथी चले श्री तो आशा आध्यात्मिक जीवन में गुरु का आदेश मुख्य है जो कोई गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करता है वह तुरंत व्यर्थ आसार हो जाते हैं या श्री कृष्णदास कविराज को स्वामी का मत है जो व्यक्ति गुरु का गुरु के आदेशों का से पालन करते हैं वे भगवान की इच्छा को पूरा करने में उपयोगी होते हैं किंतु जो गुरु के आदेशों से विपत्त होते हैं वे असार है असार नाम ये हा ही प्रयोजन भेद जनिवार्य करे एकत्रणन अनुवाद जो असार है उनका नाम लेना व्यर्थ है मैंने उनका उल्लेख केवल उपयोगी भक्तों से अंतर दिखलाने के लिए किया है धान्य राशि मापे चय पाला शहिते पश्चाते पाला हिंदी में लगने है लगने दे संस्कार करते पहले धान फुआल के साथ मिला रहते है और धान को फुआल से लाग करने के लिए उसे है। उससे कृष्ण को स्वामी द्वारा दिया गया या उदाहरण अत्यंत सटीक है गोरिया मे सदस्यों पर ऐसी ही विधि लागू होती है भक्ति श्री राम ठाकुर के शिष्य अनेक है किंतु या निर्णय करने के लिए कि वास्तव में कौन उनका शिष्य है और उन्हें उपयोगी तथा असार में विभाजित करने के लिए ऐसे ही शिष्यों द्वारा गुरु की इच्छा पूरी करने वाले कार्यकलापो को जानना होगा भक्ति सिद्धांत धन सरस्वती ठाकुर ने भारत के बाहर श्री चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय को फैलाने का भरसक प्रयत्न किया जब वे जीवित थे जब वे हमारे माध्यम में प्रकट थे जो तो वे श्री श्री महाप्रभु के संप्रदाय का प्रचार करने के लिए शिष्यों को भारत से बाहर के देश देशों में बेचने के समर्थक थे किंतु इन शिष्यों को सफलता नहीं मिली क्योंकि वे लोग विदेशों में अपने संप्रदाय का प्रचार करने के प्रति सचेष्ट नहीं थे वे तो विदेशों में जाने का श्रेय लूटने चाहते थे और भारत में उसी बल पर आपने को विदेश से लौटे प्रचारकों के रूप में ज्ञापित करना चाहते थे अनेक सन्यासियों ने प्रचार की इस विधि को विगत। क्या है आशी वर्षो से भी अधिक समय से आपने रखा है किंतु इनमें से कोई भी कृष्ण भावनामृत आसनी संप्रदाय का प्रचार सारे विश्व में नहीं कर पाया वे भारत लूटकर लोट या झूठा विज्ञापन करते रहे कि उन्होंने सारे विदेशियों को वेदांत या कृष्ण भावनामृत के विचारों वाला बना दिया है इसके बाद वे भारत में छंदा एकत्र करके विलासी जीवन बिताने लगे जिस प्रकार व्यर्थ फुआल से धान अलग करने के लिए उसाना पड़ता है उसी तरह कृष्णदास कविराज को स्वामी द्वारा संस्तुत विधि स्वीकार करके यह जाना जा सकता है कि कौन असली विश्व प्रचारक है और कौन आसार है तो असली विश्व प्रचारक कौन? कौन? चार भक्ति भक्तिवेदात स्वामी प्रभु का आंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संस्था हरे कृष्ण कुछ प्रश्न है अद्वैताचार्य सुंदर भक्त है और सदाशि बाबा था महाविष्णु बाबा था और उनके कुछ पुत्रों वेद विरोधी थे कैसे संभव है संभव हे कृष्ण भूलि से जीवन आदि बहे मुक्त थे माया तारे गय शु हम सब भगवान की संतान कोई है जो भगवान का साक्षात फरिबा में उद्भूत है लेकिन हम सब भगवान के संतान है पिता हम अस्य जागत भगवान कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में कि वे पूरे जगत के पिता हैं तो हम सब कि हम भगवान से अधीन हैं कि वे परम पिता हैं हम सब इसी बात को भूल करके इस भौचिक जगत में प्रवेश किया है और विशेषकर कृष्णस्खिराज गोस्वामी का विचार है कि दैवी कारण दैवी माया वो ही कारण था दाईवी माया ऐसी भी अवस्थ की कि कुछ असुर गण भगवान स्व अद्वैत आचार्य भगवान के खूलोद्भूत होंगे इससे हम क्या शिक्षा देते हैं कि जन्म नहीं है अर्थ कृष्ण भक्ति के लिए स्वयं भगवान का हरिवार में जन्म ले के भी प्राप्त करके भी वही योग्यता नहीं है कृष्ण से के लोग क्या करते हैं उनका आचरण क्या है वही देखना चाहिए शिल प्रभुपत के कहीं पुत्र और पुत्री भी थे जो कृष्ण भक्ति में नहीं है और एक शिल प्रभुपाद थे ज्येष्ठ पुत्र और इस्कॉ के विरुद्ध एक केस लगा इस बोले की संपत्ति सब मेरे बाप की है तो मैं उत्तर अधिकारी हूं वो सब मेरा बाप मार्ग गया है तो अभी वो सब और सब संपत्ति मेरी है तो ये क्या बोलते हैं गुरुशु नारा मती वैष्णव जाति गुद्धि ये आदमी और अनेक लोग के गुरु है लेकिन वो मेरा बाप है तो इस प्रकार का विचार गुरु मार्त्य बुद्धि वाइष्णव अपराध होता इसलिए भक्तिशान शासक सात ठाकुर कभी भी भक्तिविन ठाकुर कभी भी नहीं बल और सदाई बक्तिव ठाकुर मोय फर्मा हमसे शुद्ध भाई श्याम की वो मेरा बाप और मैं बेटा हूं तो ऐसे विचार नहीं था भक्तिश्री रश्वर ठाकुर शुद्ध वैष्णव हैं उनका संबंध गुरु शिष्य संबंध था पिता पुत्र संबंध नहीं था तो वास्तव में इस शुद्ध वाइष्ण का परिवार में जन्म लेने में बहुत अंधराय विपत्ति होती है क्योंकि जैसे अंग्रेजी में बोलते फिमेली आरअी ब्रीज कं क्या बोलते है हिंदी में अति परिचित होने से यथार्थ आदर नहीं होते ये ये, ये, ये वो सब ये आदमी को इतना सा सम्मान देते हैं साधारण आदमी है हर रोज हम उसको देखते हैं वो मेरे है। हम जैसे खाते पीते सोते हैं कभी कभी गुस्सा होते है साधारण आदमी है कभी कभी बीमार होते है तो जो इस प्रकार विचार करते हैं शुद्ध भाई के बारे में तो वो अपराध से कथित होता तो साधु सब धर्म आप सभी वैष्णवों के बहुत बड़ा अवसर है गुरु सेवा करने के लिए आप इतने सब गुरु संग मिलते लेकिन इसमें विपद भी है कि अब आ, अगर आप लोग सोचते कि ओ, गुरु महाराज हमेशा आते जाते रहते हैं तो उनकी इतने सी श्रद्धा रखने का जरूर नहीं है इतने सी से करना का क्या जरूर है इतना सा आदर देने का जरूर नहीं है और ठीक है महाराज ऐसे बहुत लेकिन वो अच्छी तरह नहीं जानते कुछ तो ये यदि ऐसे चाह मन में आते हैं तो क्या होगा सर्वनाश सत्यनाश तो साधु सभा तो थोड़ी सी आरती का समय है इस समय ठीक है